नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइन एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज 5 जून है और खास खासमेंट डे है पर्यावरण दिवस है आज के इस शुभ दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ आज के इस शो को सजाने के लिए जोशना जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार दोस्तों मुझे आज बेहद खुशी है कि इस विशेष दिन पर आपके इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में मैं मुखातिब आप सबसे हो रही हूं। जोशना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी लिस्नर्स जो है इस वक्त सुन रहे कार्यक्रम को उनको भी आपकी आवाज से पहली बार रूबरू होने का मौका मिला है तो मैं चाहूँगा की आप अपने बारे में जरूर बताए मुझे अपने आप के बारे में बताते यही खुशी हो रही है कि इस धरती पर हम कुछ ख़ास काम करने के लिए आए हैं इस धरती पर कुछ विशेष लक्ष्य लेकर के आए हैं और इस धरती और धरती के वासियों की सेवा में मैं, मैं काफ़ी साल से अपने आप को एक्टिव रख रही हूं, और मुझे पर्यावरण से बहुत ही प्यार है और पर्यावरण की सेवा को लेकर के बहुत सालों से कुछ न कुछ करने का मौका मिलता रहा है और इसकी मुझे खुशी है जोशना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और काफी समय से आप समाज सेवा करते हैं और नेचर से आपका बहुत प्यार है इसलिए आप नेचर की जो भी बातें हैं उसके साथ जुड़ते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस है एन्वायरमेंट डे है पर्यावरण दिवस है तो इस विषय पर हम लोग बात करेंगे तो आज सभी लोग पर्यावरण के लिए पूछते हैं या बात करते हैं या कुछ एनजीओ संस्थान या स्कूल में कॉलेज में बहुत सारे लोग एक्टिविटीज करते हैं आज के दिन तो आज के दिन इसको इस तरह से सेलिब्रेट करना या मनाने की जरूरत क्यों पड़ी देखिए हम मनुष्य लोग जो हैं मैंने इस विषय पर सोचा एक ही दिन पर्यावरण का मनाने से क्या सारी धरती की सुरक्षा या सारी धरती की प्रति हमारी जो जिम्मेवार हैं उसको हम निभा सकते हैं वैसे देखें तो नहीं निभा सकते हैं क्योंकि धरती बहुत विशाल है और इस धरती पर रहने वाले हम जितने भी लोग हैं जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं तो हम हरेक की जिम्मेवारी बनती है कि धरती के लिए कुछ हम सकारात्मक कदम उठाएं धरती की सुरक्षा के लिए खास धरती के ऊपर जो दूसरे भी पशु पंछी आदि रहते हैं उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी ही बनती है तो मैं समझती हूँ कि मनुष्य आत्माओं के लालच क्योंकि लालच जितनी बढ़ती गई जैसे कि किसी को खाने की लालच है तो वो डेफिनेटली नॉन वेज आइटम की तरफ बढ़ेगा और फिर जिसको भी वो खा सकता है या नहीं भी खा सकता है तो उसको लेकर के उस लालच को लेकर के ये धरती पर इंबैलेंस की प्रवृत्ति में जुट जाता है चलो किसी को पहनने का कोई शौक है चलो लेदर की कोई आइटम्स बहुत सारी पसंद है तो उस लालच को लेकर के वो लेदर की आइटम्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की दिशा में बढ़ता चला जाता है तो कहने का भाव ये है कि लालच जो बुरी बला है यही मुख्य कारण बन चुका है इस धरती पर हमारे द्वारा मनुष्य आत्माओं के द्वारा एक प्रकार से असंतुलन क्रिएट करने के लिए और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि केयरलेसनेस हम सभी को होता है कि एक व्यक्ति अगर धरती को साफ नहीं रखता है तो इससे क्या बड़ा फर्क पड़ जाने वाला है या मैं अपने घर को या मैं घर के अपने इर्द गिर्द वातावरण जो है माहौल जो है उसको साफ नहीं रखता हूँ या नहीं रखती हूँ तो उससे बड़ा उससे क्या बड़ा फर्क पड़ वाला है परंतु मेरे दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों हमारे हरेक के द्वारा जितना भी ये कार्बन वेस्टेज क्रिएट हम करते हैं तो उससे धरती बहुत ही विचलित होती है धरती पर रहने वाले दूसरे जो पशु पंछी इत्यादि हैं वो सभी डिस्टर्ब होते हैं उन सभी पर नेगेटिव असर आ जाती है नकारात्मक प्रभाव उन पर आता है और उससे जो भी बदुआएँ हमें मिलती हैं उससे हमारी जिंदगी और भी दुखी होती जाती हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आज के समय में पर्यावरण दिवस मनाने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ा है किस लिए मनाए जा रहे हैं उसके बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारी लालच या फिर हमें केयरलेसनेस की बात जो आपने कही वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम क्यों साफ करें वो बहुत सारे लोग हैं सफाई करने वाले इस तरह की जो हमारी नेचर बन गई है हम अपने ऊपर कोई भी चीज़ लेना नहीं चाहते हम सोचते हैं कि दूसरे करेंगे तो हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इस तरह का जो अलग अलग डेज फेस्टिवल छोड़ कर हम लोग इस तरह के पर्यावरण या फिर और भी जो चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई चीज़ों का एक जागरूकता के लिए हम ये चीज़ें बना रहे हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए लोग इन चीज़ों को समझे ताकि आने वाले भविष्य में जो खतरा बन रहा है उससे हम अपने आप को बचाएँ या आने वाले समय में जो नए फ्यूचर जनरेशन है उनको एक अच्छा धरती मिल सके ये इस इन सारी भावनाओं को लेकर हम इन चीज़ों को कर रहे हैं और अलग देशों में भी कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार जोश्ना जी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि पर्यावरण के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो इसको कैसे हम लोग इसकी रक्षा कर सकते हैं इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कुछ बातें बताएँ मेरे दोस्तों आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम सभी पहुँच गए हैं और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के जो दिन मनाते हैं मदर्स डे फादर्स डे या एन्वायरमेंट डे या इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के डे हम सेलिब्रेट करते हैं उसको लेकर के लोग उत्सुक तो रहते ही हैं और इसीलिए कुछ ना कुछ जानकारी उनको अवश्य प्राप्त होती है जैसे इन्वायमेंट डे को लेकर के मैं ये बताना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत जो है ना दोस्तों वो 1972 में हुई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था पाँच से लेकर के सोलह जून तक और उसके द्वारा ही इसकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई और फिर बाद में तो ये चलता ही रहा और हर साल अलग अलग थीम को लेकर के एनवायरनमेंट डे को मनाया जाता है लेकिन मुझे यहाँ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फ़िलीपींस वो ऐसा कंट्री है जो सिर्फ़ एक दिन नहीं मनाता है एनवायरनमेंट डे नहीं मनाता है परंतु वो पूरा इन्वायरमेंट मंथ मनाता है माना मित्रों सारे मास भर के लिए जो हम एक दिन में विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट के लिए तो वो लोग तो पूरा मास इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं वैसे तो हम सभी को पूरी जिंदगी ये सेलिब्रेट नहीं करना है परंतु इसकी रक्षा के काबिल हमारे अपने आप को हमें बनाते रहना है तो मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रकार से ये अलग अलग कंट्रीज जो हैं इसमें अपना योगदान दे रही है और मुझे पता है दोस्तों इस साल के लिए आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि कैनेडा इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसका होस्ट बना हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छा थीम सेलेक्ट किया है कनेक्टिंग ह्यूमंस एंड नेचर और उन्होंने इस अवेयरनेस पर्यावरण के लिए जो अवेयरनेस हमें लानी है उसके प्रोत्साहन के रूप में उन्होंने फ्री एंट्री सारे नेशनल पार्क्स और मरीन कंजर्वेशन एरियाज जो होते हैं मरीन कंजरवेशन एरियाज जो होते हैं उसके लिए रखा हुआ है और दोस्तों आप सभी को मालूम ही है कि मुंबई निवासी जो हैं वो मास बीच क्लीनअप में लगे हुए हैं और अभी अभी ही नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने भी मिस्टर अफजल शाह को सराहा था क्योंकि उन्होंने ये बीच को साफ करने के लिए एक अपने ही व्यक्तिगत रीति से एक कैंपेन शुरू किया था और अभी तो वो बहुत ही वायरल हो गया है और बहुत सारे लोग खुशी खुशी उसमें जुड़ रहे हैं यानी हमारे जितने भी बीचीज हैं उसकी सफाई में लगे हुए हैं और खुशी से लगे हुए हैं ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई थक जाए परंतु खुशी से जब हम सभी मिल के करते हैं तो ज़रूर हम अपनी धरती को साफ करने के लिए न्याय दे सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से अलग अलग देश मिलकर इस पर काम कर रहा है और आपने सभी एग्जांपल्स भी अच्छी तरह से दिया कि किस तरह से एनवायरनमेंट डे इस साल मनाया जा रहा है मैं चाहूंगा कि इसकी रक्षा और सुरक्षा के बारे में आपका विचार वैसे बहुत कुछ हम सभी मिलकर के कर सकते हैं अकेला इंसान नहीं कर सकता ये अभी बात आप सबको स्पष्ट हो चुकी होंगी जब पर्यावरण की बात करते हैं ना दोस्तों तो उसमें हमारी धरती पर जितने भी सागर हैं चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं जितने भी नदी हैं तालाब हैं वो सब कुछ जहाँ जहाँ पानी हमें मिलता है पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है जमीन जहाँ जहाँ छाई हुई है जमीन जहाँ बिखरी हुई है फैली हुई है जितने भी जंगल आदि है तो ये सारे यानी कि ओशंस सॉइल्स और फॉरेस्ट ये हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना हमें देते हैं इतना ही नहीं लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं और मीथेन ऐसे जो गैसेस हैं जो कि हमारे मनुष्यों के लिए या हमारे जीने के लिए कोई भी हस्ती को जीने के लिए ये डेंजरस गैसेस हैं तो उसका वो मैनेजमेंट करके हमारे लिए सुविधा क्रिएट करते हैं और इतना ही नहीं लेकिन ये ओशंस के द्वारा सोयल्स के द्वारा और फॉरेस्ट के द्वारा हम सभी को खाना भी मिलता है यानी कि फूड उसका जो रिसोर्सिस है उसके जो रिसोर्सिस है वो भी मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन है वो भी हमें मिलती है यानि की धरती जो है वो अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के आधार पर हमारे जीवन को सुखदाई बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो हमें प्रदान करती है और आप देख लीजिए कि इन सब के द्वारा हमें ये जो रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं उसकी अगर मॉनिटरी वैल्यू करने जाए यानी कि पैसे के हिसाब से इसकी कीमत हम लगाने जाए तो ये बहुत ही अमूल्य है दोस्तों जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं एक ट्री होता है एक पेड़ होता है उससे हमें कितने सारे फायदे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और जितना भी एयर पोल्यूशन होता है तो उसको कम करने के लिए या उसका बैलेंस बनाए उसको संतुलन में लाने के लिए पॉल्यूशन को दूर करने के लिए ये धरती के जितने भी सारे पेड़ हैं पौधे हैं वो हमें मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने आप में एबसॉर्ब कर लेते हैं और इतना ही नहीं लेकिन हमें वो बैठने के लिए अच्छी सी छाया भी देते हैं और और भी प्रोडक्ट्स जो हम क्रिएट करते हैं जैसे कागज बनाते हैं या रबर आदि इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी जो हमें चाहिए होती है इन चीजों के प्रोडक्शन में भी ये ट्री द्वारा हमें कितनी सारी मदद मिलती है ये तो एक एग्जांपल ही बताया ऐसे तो कई रिसोर्सिस हैं और इसकी जितनी भी हम कीमत लगाने जाए कीमत लगाने जाए वो कम ही होगी और इसीलिए हमारी एक रुचि खास रुचि बनी रहनी चाहिए कि नहीं मुझे इसकी सुरक्षा में अपना सहयोग देना है इसकी सुरक्षा के लिए हम बहुत सारे कदम उठा सकते हैं जिसमें मैं बताऊँ तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर हमें फोकस करना पड़ेगा और फिर जितनी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होती हैं यानी ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जितना हो सके रिड्यूस कर सके उसके लिए हमें कुछ न कुछ कदम बढ़ाते रहने चाहिए नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ जोश्ना जी हैं जिनसे हम लोग पर्यावरण दिवस के बारे में बातें कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई आइए रक्षा सुरक्षा के बाद हम लोग इसकी शुरुआत या फिर इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या हमारे पास और साधन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से सेफ रख सकते हैं तो दोस्तों पहले जैसे बताया वैसे हम सभी का इस तरफ ध्यान होना चाहिए रखना चाहिए या रखना पड़े कि कार्बन न्यूट्रलिटी जितना हो सके वो हम क्रिएट करने में पर्यावरण के लिए मदद करे दूसरा फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया तो वो उस दिशा में भी हम कदम बढ़ा सकते हैं कभी भी कोई पेड़ को काटे नहीं या कोई काट रहा है तो उसको वैसा करने से हम रोके जंगल में तो हम सभी जाने वाले हैं नहीं परंतु जंगल की भी सुरक्षा बनी रहे उसके लिए भी हम योगदान हमारा जहाँ से भी हो सकता है उस दिशा से कर सकते हैं और फिर आगे जैसे बताया वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स उसके विषय में भी हम काफ़ी अपना ध्यान रख सकते हैं उस दिशा में ध्यान देकर के ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने में मदद करें और फिर बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगा कर के या मतलब उसको लगा कर के कर सकते हैं यानी बायोफ्यूल प्रोडक्शन वो हमें करना पड़ेगा उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा और फिर हाइड्रो पावर उसको करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी हम ध्यान दे सकते हैं और फिर सबसे सरल बात यह है कि आजकल सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर सरकार भी बहुत मदद कर रही हैं अगर आप अपने एरिया में या छोटे से घर में भी सोलर प्लांट लगाते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा 35 परसेंट का सब्सिडी मिल सकता है और उसके द्वारा आप बहुत सारी मतलब घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या खाना बनाना और गर्म पानी स्नान के लिए चाहिए होता है तो उन सब बातों के लिए हमें अच्छी सी सुविधा सरलता से मिल सकती हैं और इस प्रयासों के द्वारा हम पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं फिर ड्रेनेज सिस्टम जो है तो उसको भी नया रंग रूप दे करके यानी कि अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसके द्वारा डेफिनेटली हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट करने में अपना अनुचित योगदान दे रहे होते हैं तो उसको भी हमें रोकना पड़ेगा कोरल रीफ्स जो होती है सागर के अंदर तो उसकी सुरक्षा के लिए मैंने देखा है ये तो मैं अपना पर्सनल अनुभव बताना यहाँ पर पसंद करूँगी कि प्लास्टिक के पीछे ना पड़े प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती है बनी हुई तो उसके द्वारा हमारे शरीर को हमारे तंदुरुस्ती को और फिर धरती को और धरती पर रहने वाले अन्य जीवों को हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और इसीलिए प्लास्टिक के जितने भी साधन हैं चाहे पेपर कप्स हैं या प्लास्टिक के कप्स हैं जिसमें हम चाय पीते हैं ऑफिस के अंदर देखते हैं उसको भी रोकना पड़ेगा और प्लास्टिक बैग्स जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो पुराने जमाने की हमारी कपड़े से सिली हुई बनी हुई चीज़ें जो हैं थैली जो है वो अपने साथ लेकर के जाएं उसमें शर्म करने की बात नहीं है मुझे भी शर्म आती थी मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती थी तो वो देसी स्टाइल की अगर थैली लेकर के जाना होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था परंतु दोस्तों आजकल तो बहुत अच्छे से फैंसी कपड़े से बनी हुई चीज़ें थैली कंटेनर आदि प्राप्त हमें हैं तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और प्लास्टिक को जहां तक हो सके क्योंकि दूसरी बात ये भी मैंने देखी है कि एक और हमारे भारत देश में हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है और फिर गाय जो बचा खुचा हम खाना खिलाते हैं वो वैसे तो नहीं खिलाना चाहिए हमें उसको अच्छे से एक दो रोटी देते हैं तो उससे दुआएँ मिलती हैं परंतु फिर भी चलो लोग यही टेंडेंसी रखते हैं कि बचा खूंचा खाना वो प्लास्टिक में भर करके फेंक देंगे अभी गाय जो है उसको भूख लगी है और उसने अगर ऐसा कूड़ा कचरा या ऐसा झूठा अन्न देखा तो वो खाने के लिए ज़रूर जाती है और वास्तव में खाने के साथ साथ वो फिर वो प्लास्टिक बैग्स को भी खा जाती है और ऐसी गायों से ही फिर दूध जो है वो डेरीज में पहुंचाया जाता है कहने का भावार्थ यही है कि ये साइकिल जो है अगर हम सुरक्षा की साइकिल में कार्यरत नहीं है कार्यशील नहीं है तो हम फिर ये धरती को डैमेज करने वाली जो एक साइकिल बन जाती है या बनी हुई है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं तो दोस्तों हमें तय करना पड़ेगा ये छोटी छोटी बातें हैं ये दिन को सेलिब्रेट करके या कॉन्फ्रेंसिस को सेलिब्रेट करके जो देश की जनता है या देश जो होते हैं या सरकार जो है वो अपने आप में अपने हिसाब से प्रयास कर रही है परंतु एक कॉमन मैन जो है उसको कॉमन तरीकों से कॉमन कदम उठाते हुए बहुत अच्छे परिणाम पर्यावरण को शुद्ध बनाने की दिशा में लाने हैं ला सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं और जो चक्र हम चला रहे हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें रिप्लेस करना होगा फैंसी प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े वाली तैलियाँ हम यूज़ करें अच्छी अच्छी कपड़े वाली तैलियाँ भी आजकल मार्केट में मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपना डेली रूटीन में अपने आदतों में बदलाव करेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा और इस दिन को मनाने में हमारी सार्थकता भी होगी और हम दूसरों को भी एग्जाम्पल दे सकते हैं तो चलिए जाते जाते जोशन जैसे मैं यही कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरा मैसेज तो यही है कि अगर देखो हमारे घर में या हमारे सर्कल में किसी न किसी का जन्मदिन तो होता ही है और उस जन्मदिन पर हम तोहफे देते हैं अभी तोहफे कोई चीज़ भी हो सकती है या कोई ट्रीट भी हो सकती है कोई पार्टी वार्टी वो सब तो चलता ही रहेगा वो नहीं करना है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों परंतु उसके अंदर एक एडिशन एक नवीनता हम ला सकते हैं कि चलो किसी का बर्थडे है या किसी का कोई एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी या ऐसा भी कोई मौका आता है तो ऐसे ऐसे दिन पर हम उनको एक पौधा गिफ्ट कर सकते हैं एक पौधा गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उनको पौधे प्लांट करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं या फिर हमारे घर में जैसे कि इंडोर गार्डन लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास ज़मीन मतलब हैं जहाँ पर आप गार्डन बना सकते हैं तो गार्डन बना सकते हैं क्योंकि गार्डन ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक गार्डन में जाकर के ही हम आनंद लूट सकते हैं हमारे घर के इर्द गिर्द के अगर, अगर अवेलेबिलिटी हैं आप पॉसिबल अगर होता है तो उस नज़दीक के एरिया में भी आप गार्डन बना सकते हैं जिसके द्वारा तन और मन सुरक्षित रहेंगे तंदुरुस्त रहेंगे इतना ही नहीं लेकिन दोस्तों ये जो अच्छी अच्छी चिड़ियाएँ हैं जो कि आजकल लुप्त तो होती जा रही हैं तो ऐसी चिड़ियाएँ हैं तोते हैं वो आकर के आपके घर के इर्द गिर्द ही आपको ज़ू होने का एक अनुभव ज़ू बन जाए आपका घर मतलब चिड़ियाघर नहीं परंतु ये अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल बर्ड्स जो हैं वो आपको अपने घर के इर्द गिर्द उसकी चहचह जो है उसका आनंद आप ले सकते हैं तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमारी सरकार जो है अगर आप कोई खास ज़मीन लेकर के वहाँ पर जैसे कि सनफ्लावर की खेती आप कर सकते हैं सनफ्लावर जो प्लांट है वो ऐसा प्लांट है या ऐसा फ्लावर है जिसके द्वारा बहुत सारी हमें हर्बल आइटम भी मिलती हैं इतना ही नहीं लेकिन उसका जो संवर्धन है उस वो जो अगर आपने एरिया बना लिया कि चलो मुझे सौ प्लांट्स लगाने हैं सनफ्लावर के तो वो जल्दी ग्रो होते हैं और फिर उसके द्वारा वो सनफ्लावर सीड का ऑयल सनफ्लावर सीड्स बहुत कुछ हमें खुद को भी मिल सकता है और सोसाइटी के लिए भी उसका योगदान इन चीज़ों का योगदान हम दे सकते हैं और जैसे कि वो हजारीगल वो येलो कलर का फ्लावर आता है तो ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो हैं जिसके लिए हमें बहुत कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता है लेकिन फिर भी वो बहुत सारी संख्या में क्रिएट अपने आप हो सकते हैं तो ऐसे प्लांट्स को लेकर के भी हम अच्छे से पर्यावरण के लिए ब्यूटी भी बढ़ा सकते हैं वास्तविक रीति से पूरी धरती बहुत ही सुंदर है लेकिन उसकी सुंदरता को बरकरार करने के लिए ये छोटे छोटे कदम हैं छोटी छोटी बातें हैं परंतु हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करती हूँ आपने इस संदेश को आज के विशेष दिन पर सुना परंतु ये एक दिन की ही सेलिब्रेशन बनकर के दोस्तों ना रह जाए ये हमारे पूरे जीवन का सेलिब्रेशन बन जाए क्योंकि धरती है तो जीवन है धरती है तो हम हैं धरती पर ही पांच तत्वों का शरीर हमारा जो बना हुआ है वो पाँच तत्वों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और धरती ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर इन पांचों ही तत्वों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है और इसीलिए धरती पर जीवन है और धरती में जीवन है तो इस जीवन जीने के आनंद को सदा के लिए बरकरार रखने के लिए खुद के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अगर हम खुशी और वरदान लुटाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा जरिया है ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम दे भी सकते हैं और सामने हमें बहुत कुछ मिलने वाला है धरती के द्वारा धन्यवाद के रूप में तो दोस्तों ऐसे इस विशेष दिन को आप मनाते रहिए और आपका जीवन ही खुशहाल बनता जाए और आपका जीवन ही एक सेलिब्रेशन बनता रहे बन जाए ऐसी मेरी शुभ है शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया हमारे सभी श्रोताओं को और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता इस वक्त सुन रहे थे और सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसको इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में उसको अपनाए और दूसरों को भी बताए इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और ज्योश्ना जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन सुनते रहो मुस्कुराते रहो make blue pearl for the most beautiful planet in the universe how across make horses cross make blue pearl all the continents and the oceans of the world unite in this thing house flora i'm found out the people and the nations of the world